तीर्थों के भेद बामन का बलि से भूदान ग्रहण तथा गंगा जी का महेश्वर की जटा में गमन ब्रह्मा जी कहते हैं द्विजवरों सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप होम व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो पुरुषोक्तम क्षेत्र में रहने के फल की समानता कर सके अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है यह बात सत्य है सत्य है सत्य है समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्म विद्या का एक बार बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्व में नहीं जाता जहां भगवान विष्णु का सन्निधान है उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक वर्ष अथवा एक मास तक भगवान की उपासना करें ऐसा करने वाले पुरुष ने जप होम तथा भारी तपस्या की है वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात योगेश्वर श्री हरि विराजमान रहते हैं मुनियों ने कहा भगवन हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें ब्रह्मा जी बोले श्रेष्ठ ब्राह्मणों पूर्व काल में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूं नारद जी ने पूछा जगतपते स्वर्ग लोक मृत्यु लोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सब तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है ब्रह्मा जी बोले देवरषे स्वर्ग लोक मृत्यु लोक और रसातल में चार प्रकार के तीर्थ हैं दैव्य असुर आर्ष और मानुष ये तीनों लोक में विख्यात हैं जंबु द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है वह तीनों लोकों में विख्यात है बेटा वह कर्म भूमि है इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं पहले मैंने तुम्हें जो बताए वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में छह ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों देवताओं से हुआ है इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी छह देव संभव नदियां हैं ये 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेड़ी, तापी और पयोषणी ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं इन पूरी मई नदियों को देव तीर्थ बताया गया है गय कोलहासुर वृत्त त्रिपुर अंधक हयमूर्धा लवण नमुचि शृंगक यम पाताल केतु मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ असुर कहलाते हैं प्रभास भार्गव अगस्त्य नर नारायण वशिष्ठ भरतवाज गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं अंबरीष हरिश्चंद्र मानधाता मनु कुरु कणखल भद्राश्व सगर अश्वयुप नचिकेता वृषाकपि तथा अरिंदम आदि मानमो द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं ये सब यश और उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं उन्हें पूर्ण तीर्थ कहा गया है इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए उन्होंने धर्म यश प्रजा पालन गुरु भक्ति सत्य भाषण बल पराक्रम त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं है उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कंटक थे कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी अनावृष्ट और अधर्म का तो नाम भी नहीं था स्वप्न में भी किसी को दुष्ट कृश का दर्शन नहीं होता था देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभती थी बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े-टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी देवता उनसे द्वेष करने लगे उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे अतः वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए देवता बोले शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ हम पीड़ित हैं हमारी सत्ता छिन गई है आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी सुरेशवर आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे दैत्य से कैसे नमस्कार करें देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा श्री भगवान बोले देवताओं बलि मेरा भक्त है उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे बलि भी है मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग में बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत अच्छा कह कर देवता स्वर्ग में चले गए इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही बामन रूप में अवतीर्ण हुए इसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली प्रधान प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए दान दो भोजन करो सबका सत्कार करो पूर्ण हो गया पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए शाम गान करते हुए बामन जी धीरे-धीरे यज्ञशाला में आए आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपधारी बामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे शुक्राचार्य जी ने बामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा राजन जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं यज्ञवाहन यज्ञेश्वर विष्णु हैं प्रभु इसमें तनिक संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं